पातंजल योग सूत्र समाधिपत ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावच्च उनतीस उससे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और योग के विघ्नों का नाश होता है इस ओंकार के जप और चिंतन का पहला फल यह देखोगे कि क्रमशः अंतर्दृष्टि विकसित होने लगेगी और योग के मानसिक एवं शारीरिक विघ्न समूह दूर होते जाएंगे योग के ये विघ्न क्या हैं व्याधिस्त्या व्याधिस्त्यान संशय प्रमादाल विरति भ्रांति दर्शनलब्ध भौमिकवस्थित त्वान चित्तविक्षेपास्ते रोग मानसिक जड़ता संदेह उद्यम शून्यता आलस्य विषय तृष्णा मिथ्या अनुभव एकाग्रता न पाना और उसे पाने पर भी उससे च्युत हो जाना ये जो चित्त के विक्षेप हैं वे ही विघ्न हैं व्याधि जिस जीवन समुद्र के उस पार जाने के लिए यह शरीर ही एकमात्र नाव है इसे स्वस्थ रखने के लिए विशेष यत्न करना चाहिए जिसका शरीर अस्वस्थ है वह योगी नहीं हो सकता मानसिक जड़ता आने पर हमारी योग विषयक सारी सजीव रुचि खो जाती है और इस रुचि के अभाव में साधन करने के लिए न तो दृढ़ संकल्प होगा न शक्ति ही मिलेगी इस विषय में हमारा विचार जनित विश्वास कितना भी बलशाली क्यों न रहें पर जब तक दूरदर्शन दूर श्रवण आदि अलौकिक अनुभूतियां नहीं होती तब तक इस विद्या की सत्यता के बारे में बहुत से संशय उपस्थित होंगे जब इन सब का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है तब साधक भी साधन मार्ग में और अध्यवसायशील होता जाता है अनवस्थित्व साधन करते करते देखोगे कि कुछ दिन या कुछ सप्ताह तो मन अनायासी एकाग्र और स्थिर हो जाता है तो उस समय ऐसा मालूम होगा कि तुम साधन मार्ग में बहुत शीघ्र उन्नति कर रहे हो अचानक एक दिन देखोगे कि तुम्हारे यह उन्नति स्रोत बंद हो गया है मानो जहाज दलदल में फंस गया हो पर उससे कहीं हताश मत हो जाना अध्यवसाय मत खो बैठना लगे रहो इस प्रकार उत्थान और पतन में से होते हुए ही उन्नति होती है दुःख दौर मनस्यांग श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुअस दुख मन खराब होना शरीर हिलना अनियमित श्वास प्रश्वास ये सब चित्त के विक्षेपों के साथ साथ उत्पन्न होते हैं अब कभी जब कभी एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है तभी मन और शरीर पूर्ण स्थिर भाव धारण करते हैं जब साधना ठीक तरीके से नहीं होती अथवा जब चित्त पर्याप्त संशय नहीं रहता तभी ये सब विघ्न उपस्थित होते हैं ओंकार के जप और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से मन दृढ़ होता है तथा नया बल प्राप्त होता है साधन मार्ग में ऐसी स्नायुक चंचलता प्राय सभी को आती है उधर तनिक भी ध्यान न दे साधना करते रहो साधना से ही वे सब चले जाएँगे और तब आसन स्थिर हो जाएगा